शत्रुद्र नंदिश्वर जी कहते हैं महामुने अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित को जिसमें शंकर जी धर्म के के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे श्रवण करो पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्र ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित रिक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं हमारे अंश से तुम्हारे तीन पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे यो कह कर चले गए ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह सर्च की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनके रुकमणी सहित रथ में जोता इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए मुने अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो हनुमद रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएँ की हैं। वे प्रबल इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभ को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पतपुटक में स्थापित कर लिया क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभ के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए उनका नाम हनुमान रखा गया महाबली कपेश्वर हनुमान जब शिशु ही थे उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा बरिदान दिया तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया फिर माता के आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा मुने इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया नाना प्रकार की लीलाएं की असुरों का मान मानवर्जन किया भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ता होकर सीता को सुख प्रदान किया वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता संपूर्ण देवताओं के गर्भारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले लोक में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्तवत्सल हैं तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है तुमसे वर्णन कर दिया जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है वह श्लोक में संपूर्ण भोगों को भोग अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है